प्रश्न भगवान प्रेम अव्याख्य क्यों है हृदय में याद होती ही वाणी मौन हो जाती कुछ बता नहीं सकती क्या हो जाता है तब आंखें अर्धोन्मिलित हो जाती और सब खो जाता है ऐसा क्यों हो जाता है मेरी समझ में नहीं आता प्रेम का यह ऐसा रूप कैसा आनंद भारती प्रेम और समझ में आ जाए तो फिर प्रेम नहीं जो समझ में आ जाए वह कुछ और समझ बड़ी छोटी चीज है जो चम्मच में भर जाए उसको सागर कहोगे चम्मच बड़ी छोटी चीज है प्रेम तो अकूत है अपार है अथाय समझ में नहीं आएगा लाने की चेष्टा भी ना करना नहीं तो लाने की चेष्टा में एक ही संभावना है कि आता आता प्रेम रुकना चाहे, प्रेम समझ से बहुत बड़ा है प्रेम समझ को आत्मसात कर लेता है लेकिन समझ प्रेम को आत्मसात नहीं कर सकती बूंद तो सागर में उतर जाती एक हो जाती मगर बूंद सागर को नहीं समा सकती प्रेम असीम है बुद्धि की सीमा है और इसलिए प्रेम अव्याख्य है क्योंकि व्याख्या तो बुद्धि से होती व्याख्या का अर्थ क्या होता है व्याख्या का अर्थ होता है जिसको बुद्धि पूरा पूरा समझने में सफल हो गई बुद्धि ने जिसका गणित बिठा दिया कि दो दो चार बुद्धि ने जिसका रहस्य समाप्त कर दिया व्याख्या का अर्थ होता है अब रहस्यपूर्ण कुछ भी ना रहा मगर प्रेम तो बड़ी बात है जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की भी तो व्याख्या कहां है कोई तुमसे पूछे सौंदर्य यानी क्या क्या कहो कोई व्याख्या है कोई व्याख्या नहीं है। संगीत क्या कोई व्याख्या है कोई व्याख्या नहीं है जैसे जैसे गहराई में उतरोगे काव्य की हो संगीत की हो सौंदर्य की हो प्रेम की हो वैसे वैसे व्याख्या दूर छूटती जाएगी ऐसा ही समझो कि जैसे गहराई की तरफ जाओगे किनारा दूर छूटता जाएगा जब सागर की अतल गहराई में पहुंच जाओगे वहां किनारा कहा वहां अगर पूछो कि किनारा चाहिए तो एक ही उपाय है लौट जाओ किनारे पर मगर तब सागर की गहराई खो जाएगी दोनों साथ साथ नहीं सत सकते तू पूछती है प्रेम अव्याख्य क्यों है कौन सी चीज की व्याख्या है अगर गौर से खोजो तो हर चीज की व्याख्या ऊपरी पाओगे अगर कोई पूछ ले कि वृक्ष हरे क्यों माना कि वैज्ञानिक कुछ रास्ता बताता है वो कहता क्लोरोफिल के कारण हरे, हरे मगर कोई पूछे कि क्लोरोफिल हरा क्यों होता है? बात वहीं के वहीं अटकी रह जाती है उस फूल को सफेद होने की क्या जरूरत थी वह लाल क्यों ना हुआ लाल होता तो भी सुंदर होता और आंख तब भी उस पर रुकती मगर सफेद होकर उसने गजब कर दिया अपने आसपास पास एक उजाला भर दिया और हथप्रभ कर दिया सामने के तालाब भर कमलों को रूप पर रूप के ऐसे हमलों को रोका जाना चाहिए प्रकृति को करोड़ों वर्षों के बाद इतना तो आना चाहिए आदमी हर चीज पर रुकावटें लगाना चाहता है अब फूल सफेद क्यों है उसे लाल होना चाहिए चांद प्यारा क्यों है आदमी इस तरह के प्रश्न पूछता है और कुछ छोटे मोटे आदमी पूछते हैं ऐसा नहीं बड़े बड़े दार्शनिक भी इसी तरह के प्रश्न पूछते हैं उत्तर तो आज तक किसी का मिला नहीं उत्तर मिलेगा भी नहीं उत्तर है ही नहीं जीवन कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हो सके जीवन एक रहस्य और रहस्य का अर्थ होता है जिसका समाधान न हुआ है न होगा जीवन को जिया जा सकता है समझा नहीं जा सकता है। समझने में समय खराब करना भी मत उतना समय जीने में लगाओ अगर कोई समझ कभी आएगी तो जीने से आएगी मगर उसको समझ नहीं कहा जा सकता बुद्ध को आई समझ लेकिन वो समझ जीने से आई और जब आई तो बुद्ध ने उस समझ से उत्तर नहीं बनाए लोगों से कह दिया ये प्रश्न पूछो ही मत ये प्रश्न पूछने के नहीं इनमें पूछने में उलझे समय गमाओगे और अगर कहीं किसी ने उत्तर दे दिया और सब उत्तर गलत है ख्याल रखना बेसर सब उत्तर गलत है अगर किसी ने कोई उत्तर दे दिया और उत्तर तुमने पकड़ लिया तो उस उत्तर में अटक जाओगे कोई पूछता है कि प्रेम क्या है उत्तर देने वाले मिल जाएंगे अगर तुम पूछोगे रसायन विद से वो कहेगा कुछ खास नहीं हार्मोन्स के बीच आकर्षण है। लेकिन तुमने कभी गुलाब के फूल को भी प्रेम किया या नहीं वहां तो हार्मोन का कोई आकर्षण नहीं होता और कभी तुमने सुबह के सूरज के उगते क्षण में प्रेम किया या नहीं वहां तो कोई हार्मोन नहीं होते सूरज पर हो भी नहीं सकते कभी के खाक हो गए होते एक स्त्री पुरुष का प्रेम भला हार्मोन के कारण होता हो मगर एक स्त्री पुरुष के बीच भी ऐसा प्रेम हो सकता है जिसमें कामुकता ना हो और सच तो यह है जैसे जैसे प्रेम ऊंचा होता है वैसे वैसे कामुकता विलीन होती जाती उपनिषित ऋषि ठीक कहते हैं जब वे किसी वर वधु को आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद बड़ा अद्भुत है आशीर्वाद है कि तुम्हारे दस बेटे हों और अंततः तुम्हारा पति तुम्हारा ग्यारहवा बेटा हो जाए प्रेम की पराकाष्ठा तब है जब पति और पत्नी के बीच भी वो जो बायोलॉजी जीवशास्त्र का संबंध है समाप्त हो जाए तभी प्रेम अपनी पूरी ऊंचाई लेता पूरा निखार लेता तभी प्रेम अपने पूरे सरगम को प्रकट होता है तब पंचम स्वर में प्रेम गीत गाता है लेकिन तब बायोलॉजी जीवशास्त्र और हार्मोन नहीं रह जाते दो पुरुषों में भी प्रेम हो सकता है होता है मैत्री होती गहन मैत्री होती इतनी गहन मैत्री हो सकती है कि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ दे लेकिन अपने मित्र को ना छोड़े वहां तो हार्मोन का कोई संबंध नहीं है वहां तो एक जैसे हार्मोन। आदमी को इन छोटी छोटी बातों से बुलाया जा सकता है लेकिन उसकी समस्याएं हल नहीं की जा सकती और फिर मीरा का प्रेम हो गया कृष्ण से कृष्ण मौजूद ही नहीं अब कल्पना के कृष्ण में कहीं हार्मोन होते एक तो कल्पना के कृष्ण फिर कल्पना के हार्मोन और प्रेम ऐसा हुआ कि घर द्वार छोड़ दिया लोकलाच छोड़ दी सब छोड़ छाड़ के मीरा दीवानी हो गई इस प्रेम को क्या कहोगे ये प्रेम तो फिर रसायन शास्त्र की परिभाषा में नहीं आएगा लेकिन कम से कम मीरा को कृष्ण की कल्पना तो है चलो हो सकता है कल्पना के कारण लेकिन बुद्ध को तो कोई कल्पना भी नहीं है किसी परमात्मा की कोई परमात्मा है ही नहीं बुद्ध के लिए तो बुद्ध तो ध्यान में डूबे और ध्यान में इतने डूबे कि भीतर से प्रेम के झरने फूटने लगे किसी के प्रति नहीं किसी दिशा में नहीं बस प्रेम की गहराई अपने आप प्रकट होने लगी सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम बहने लगा बुद्ध अगर चट्टान को छूएंगे तो उतने ही प्रेम से छूते हैं जितने प्रेम से वृक्ष को छूते हैं अब चट्टान में कौन से हारमोन है चट्टान में कौन सी कल्पना है लेकिन बुद्ध उठते हैं बैठते हैं चलते हैं सोते हैं उनका सारा जीवन प्रेम की एक अभिव्यक्ति बुद्ध ने उस प्रेम को करुणा कहा है नाम कुछ भी दो प्रेम अव्याख्या है और जितनी व्याख्याएं की गई सब छोटी पड़ जाती और अच्छा है कि छोटी पड़ जाती सौभाग्य आदमी का कि विज्ञान सब कुछ नहीं समझा पाता नहीं तो हमारी जिंदगी जीने योग्य रह जाए आत्महत्या करने के सिवाय कोई उपाय ना बचे विज्ञान सब समझा दे असल में इस बात पर ख्याल रखना तुम्हारी जिंदगी में जो बिना समझा रह जाता है वही जीने योग्य है उसी में महिमा है उसी में गरिमा है उसी में गौरव है उसी में अर्थवत्ता है जब सब समझ में आ जाता है गणित की तरह तो तुम रह जाओगे बैठे अब क्या करना है जहां रहस्य नहीं बचा वहां जीवन जीने की आकांक्षा भी नहीं बचेगी और इसलिए विज्ञान जितना बढ़ा है उतना ही लोगों के जीवन में ऊब बढ़ी यह हैरानी की बात विज्ञान की बढ़ती के साथ ऊब बढ़ी रस छीन हुआ है लोग उदास हैं हताश हैं उनके चेहरे पर धूल जमी उनकी आंखों में चमक नहीं उनके प्राणों में गीत नहीं उनके पैरों में नृत्य की पुलक नहीं पश्चिम में जहां विज्ञान बहुत प्रभावी हो गया है वहां आत्महत्याओं की संख्या बहुत बढ़ गई आत्महत्या होनी चाहिए भारत जैसे देश में जहां लोग भूखे मर रहे हैं बीमार हैं भोजन नहीं है रहने को मकान नहीं कपड़ा नहीं नौकरी नहीं वहां आत्महत्या होनी चाहिए वहां आत्महत्या नहीं होती आत्महत्याएं बढ़ रही हैं पश्चिम में जितना समृद्ध देश है उतनी आत्महत्या बढ़ जाती सच तो यह है तुम आत्महत्या की दर का पता लगा लो और उससे पता चल जाएगा उस देश की समृद्धि कितनी जितना विज्ञान बढ़ता है उतनी जिंदगी बोझिल हो जाती सब समझ में आ जाता है और जब सब समझ में आ जाता है तो जीने योग कुछ नहीं रह जाता जीवन एकदम गद्द ही गद्द हो जाए तो आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं बचता जीवन में कुछ पद भी होना चाहिए का अर्थ होता है बेबूछ झलक तो मिले मगर पकड़ में ना आए कुछ पारे की तरह भी होना चाहिए मुट्ठी बंधे और छितर छितर, छितर जाए, और जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ प्रेम बिल्कुल पारे जैसा है मुट्ठी बांधोगे छितर छितर जाएगा जितना पकड़ना चाहोगे व्याख्या में उतनी ही मुश्किल पाओगे मौन निशा में आज अचानक मेरा जीव भर आया कैसे जाने किन मीठे सपनों ने अंतर पट पर ली अंगड़ाई कौन अपरिचित सी सुधि मेरे प्राणों में पावस भरलाई अपने नैनों की रिमझिम से जब मैंने सावन सरमाया जगने भी भीगी पलकों से भोला सा यह प्रश्न उठाया नैन गगरिया छोटी छोटी इतना नीर समाया कैसे मौन निशा में आज अचानक मेरा जी भर आया कैसे जब प्राणों की सोई पीड़ा रह रह कह मुस्काती जाती जब मन गिरी से टकराने को पीड़ा की बदली घिराती टूटी सी यह वीणा जाने कैसे जीवन राग सुनाती भावों के उमड़े सागर की शब्दों में सीमा बंध जाती यह क्या जानू मन सरसज में सागर आ लहराया कैसे मौन निशा में आज अचानक मेरा जी भराया कैसे सपनों में भी तो पल भर को पीड़ा कब सहला में पाई नीर भरे दो झरनों से भी प्यास नहीं अपनी बुझ पाई यह मन अपनी करुणा निधि भी क्यों बेमेल लुटाता आया दग्ध हृदय के उद्गारों को कविता कहकर जग हरसाया जाने मेरे पागलपन ने जग का मन बहलाया कैसे मौन निशा में आज अचानक मेरा जी भर आया कैसे प्रेम तो अचानक है, अनायास है, क्यों कब कैसे किसी उत्तर से तृप्ति नहीं होगी क्यों कब कैसे कोई प्रश्न पूछा नहीं जा सकता असंभव है प्रेम लेकिन संभव होता है नैन गगरिया छोटी छोटी इतना नीर समाया कैसे मौन निशा में आज अचानक मेरा जी भराया कैसे कहां है उत्तर छोटी छोटी बातों के उत्तर भी नहीं आंख में आदमी के आंसू आते हैं वे भी निरुत्तर उनका भी कोई उत्तर नहीं हां विज्ञान से पूछोगे तो उत्तर हैं लेकिन विज्ञान के उत्तर दो कौड़ी के विज्ञान तो कहेगा इतना जल है आंसू में और इतना नमक है और इतना इतना सब कुछ है सब बता देगा लेकिन वो जो सुख बहा था आंसू से वो विज्ञान की पकड़ के बाहर रह जाएगा वो जो दुख बहा था वो भी पकड़ के बाहर रह जाएगा कभी तो आंसू प्रेम के होते कभी क्रोध के भी होते और कभी दुख के होते हैं महापीड़ा के और कभी महा उल्लास के हर्सोन मात के भी होते उनमें फर्क विज्ञान न कर पाएगा विज्ञान के लिए तो आंसू आंसू विज्ञान तो स्थूल के उत्तर दे सकता है सूक्ष्म उसकी पकड़ के बाहर है और सूक्ष्म ही जीवन को जीवन योग बनाता है आनंद भारती प्रेम अव्याख्य है अव्याख्य ही रहेगा अव्याख्य होना उसका स्वभाव है स्वरूप है और व्याख्या की चिंता में क्यों पढ़ो जब भूख लगती है तो हम भोजन की व्याख्या नहीं पूछते या कि पूछते हो जब प्यास लगती है तो हम जल की व्याख्या नहीं पूछते और कोई अगर व्याख्या बता भी दे तो प्यास बुझेगी नहीं तुम्हें प्यास लगी है और कोई कहे कि फिक्र ना करो जल की व्याख्या बता देता हूं H2O कि दो परमाणु उदजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का इनके मिलने से जल बनता है अब शांत रहो तुम कहोगे मेरी प्यास का क्या होगा तो हो सकता है समझाने वाला अगर सच में ही पंडित हो तो कहे कि बैठ के मंत्र जपो H2O H2O H2O जपते जपते जपते जपते मिलन हो जाएगा ऐसे ही तो लोग राम राम राम राम, राम जप रहे एच H2O H2O टू कुछ फर्क नहीं है उसमें राम राम जपने से क्या होगा राम को पियो राम को जियो राम को भोगो राम को पचाओ राम राम जपने से कुछ ना होगा और ना H2O टू जपने से कुछ होने वाला है एक घर में मैं मेहमान हुआ उन सज्जन ने हजारों किताबें बस राम राम राम राम लिख कर रख छोड़ी दिन भर वो एक ही काम करते पैसे वाले हैं कुछ कमाई की जरूरत नहीं है बस उनका काम एक है राम पे उपकार कर रहे हैं वो बस बैठे किताब में लिखते रहते और भी काम चलता रहता है मुनीम आते हैं पूछते हैं वो मुनीम को जवाब भी देते रहते मगर राम राम राम राम वो तो यंत्रवत हो गया वो राम राम लिखते ही रहते जो भी आता होगा उनके घर उसको दिखाते होंगे और सभी लोग प्रशंसा करते होंगे मुझे भी ले गए वो उन्होंने दिखाई अपनी लाइब्रेरी हजारों किताबें खराब कर दी मैंने उनसे कहा तुमने ये क्या किया बच्चों में बांट देते स्कूल में बांट देते कुछ काम आ जाती ये तुमने राम राम लिख के स्याही भी खराब की किताबें भी खराब की अपना समय भी खराब किया उन्होंने कहा आप कहते क्या है आप पहले आदमी हैं जो भी आता वो कहता आह कितना पुण्य कमाया आप ये कह रहे हैं मैंने कहा इसमें पुण्य जरा भी नहीं और मैं तुम्हें बताया दे रहा हूं कि अगर कभी राम मिले तो वो भी तुमसे यही कहेंगे कि तूने इतनी किताबें खराब क्यों की बच्चों के पास किताबें नहीं थी और तू किताबें खराब करता रहा और तू मेरी खोपड़ी खाता रहा राम राम राम राम राम आखिर मुझे भी सोना पड़ता है उठना पड़ता बैठना पड़ता एक यहूदी मरा वो बड़ा भक्त था सुबह से शाम तक नियम से परमात्मा को याद करता था मगर जिंदगी उसकी हमेशा ऐसी मुसीबत में बीती और उसके सामने ही एक पापी रहता था जिसने कभी याद ही नहीं किया परमात्मा को दोनों संयोग से एक ही दिन मरे दोनों एक साथ हाजिर हुए उस पापी को तो परमात्मा ने अपने पास बिठाया और देवदूतों से कहा कि इन सज्जन को नरक ले जाओ तो उन सज्जन को नाराज किया स्वाभाविक थी वो बहुत नाराज हो गए एकदम गुस्से में आ गए हो गया हमने तो सुना था देर है अंधेर नहीं यहां तो देर भी है और अंधेर भी जिंदगी भर भी हम परेशान रहे और ये मजा किया इसने वहां भी मजा किया यहां भी मजा करेगा अपने पास बिठा लिया इसको और हम मुझे नरक भेज रहे हो मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद करता रहा सुबह रात दिन जब मौका मिला तुम्हारी याद की परमात्मा ने कहा उसी के कारण नरक भेज रहा हूं यहां तुम्हें तो पास ना टिकने दूंगा नहीं तो तुम मेरा सिर खाओगे ये आदमी भला है ये कम से कम चुपचाप तो रहता है ये शोरगुल तो नहीं मचाता मैंने उन सज्जन से कहा इतनी किताबें खराब कर दी पाया क्या ऐसे कहीं कोई राम मिला है आनंद भारती प्रेम की व्याख्या से क्या करना है प्रेम को जियो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए लेकिन प्रेम को पढ़ने का ढंग जीवन है जीवन की किताब में प्रेम लिखा है वहीं से अनुभव उठेगा और उठना शुरू हो रहा है अब ये व्याख्या की बात बीच में लाके एक पहाड़ खड़ा मत करो तू लिखती हृदय में याद होते ही वाणी मौन हो जाती शुभ हो रहा है बड़भागी है कुछ बता नहीं सकती क्या हो जाता है पूछता कौन है कम से कम मैंने नहीं पूछा और कोई पूछे तो भी बताना मत क्योंकि तू जो भी बताएगी वो व्यर्थ होगा जो बताने योग्य है वो पीछे छूट जाएगा वो बताया नहीं जा सकता वो अकथ्य है और तू लिखती मेरी समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो जाता है अब समझ को जाने दे बहुत दिन तो समझ के साथ रह लिया अब जरा नासमझी से दोस्ती होने दो बहुत दिन समझदारी कर ली अब जरा दीवानगी से दोस्ती होने दो बहुत दिन तर्क बिठा लिए अब घड़ी आ गई मस्ती की अब पियो और पिलाओ प्रेम पियो प्रेम, प्रेम पिलाओ और तू पूछती प्रेम का यह ऐसा रूप कैसा यही रूप है प्रेम का और तो कोई रूप मैंने सुना नहीं और तो कोई रूप होता नहीं और तो कोई रूप हो नहीं सकता प्रेम बेबूज पहेली है दीवानों का अनुभव है मस्तों की क्षमता है समझ इत्यादि के छोटे छोटे मापदंड अब काम ना पड़ेंगे जाने दो तू तो लिखती है कुछ बता नहीं सकती क्या हो जाता आंखें अर्धोन्मिलित हो जाती और सब खो जाता यही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए मेरे आशीर्वाद ले और इस यात्रा पर और और आगे बढ़ी चल